भाष्यार्थ चार अध्याय चार। एवं साध्य साधन बृहदारण्यकोपनिषद यम इति कृत्वा निंद अविवय कंतव्य तेह स्म किल पुत्रेष्णायाच वित लोकष्णायाच व्युत्थयाथ भिक्षाचर्यम चरंती इत्यादि व्याख्यातम वे इस प्रकार साध्य साधन रूप व्यवहार की निंदा करते हुए यह सब अज्ञानियों का विषय है ऐसा सोचकर क्या करते थे सो बतलाया जाता है वे निश्चय ही पुत्रेषणा वित्तषणा और लोकेषणा से पृथक होकर भिक्षाचर्य करते थे इस प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है तस्दात् लोक मत प्रव्रजती प्रव्रजेयु इतर्थवादेन सा नहि सार्थवादस्य अस्य लोकस्तु तभी मुख्यमप्य प्रव्रजीत स्वास्यादी एत इत्यादि ग्रंथ अर्थवादेत इत्येतत् अपेक्षते आत्मलोक की इच्छा करने वाले प्रवचन करे सं हो जाए इस प्रकार वह विधि अर्थवाद से संगत होती है इस अर्थवाद सहित विधि वाक्य का आत्मलोक की स्तुति के लिए होना संभव नहीं है प्रवजंती इस विधि वचन का अर्थावाद रूप इत्यादि आगे का ग्रंथ है यदि प्रवृजंती यह वचन भी अर्थवाद ही होता तो इसे दूसरे अर्थवाद की अपेक्षा नहीं हो सकती थी किंतु प्रवृजंती इस ग्रंथ को एतद्ध स्म इत्यादि अर्थवाद की अपेक्षा है ही जस्मा पूर्वे विद्वांस प्रजादी कर्मभ्यो निवृत्ता प्रवृजित तस्मा अधुना तना अधुनातनाव्रज्रजेयु संबध्यम न लोकस्तुभिमुखती विज्ञान इत्यादिना इत्यादि क्योंकि प्रजादी कर्मों से निवृत्त हुए पूर्वती विद्वान प्रव्रजित हुए ही थे इसलिए आधुनिक ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मवेद्या अर्थात प्रवचन सन्यास करें इस प्रकार संबंध रखने वाला वाक्य आत्मलोक की स्तुति के लिए होना संभव नहीं है क्योंकि विज्ञान और व्यत्थान का एक ही करता है ऐसी स्थिति का उपदेश है इत्यादि कथन से हम यह बात पहले कर चुके हैं वेदानुवचनादी सह पाठाच यत्म वेदन साधन विता वेदानुवचनादीना यथार्थ तत्वेव नार्थवादत्वम तथा तैरव सह पठितस्य पारिभ्राज्य से आत्मलोक नार्थवादत्वम साधनवादुक्त वेदानुवचनादि के साथ इसका पाठ होने से भी यह स्तुक नहीं हो सकता जिस प्रकार आत्मज्ञान के साधन रूप से विहित वेदावचनादि यथार्थ है अर्थवाद नहीं है उसी प्रकार उनके साथ ही पढ़े गए पारिभ्राज्य सन्यास का भी आत्मलोक की प्राप्ति का साधन होने के कारण अर्थवाद होना उचित नहीं है फल एतम चवात्म लोकमेंदी विदित्वा इति अन्स्मा बाह्याद लोकादात्म फलांतरत्वेन प्रविभजति यथा पुत्रे नाजम लोको जयो न कर्मण कर्मणा इति फल विभाग का उपदेश दिए जाने के कारण भी यह स्तुत्यर्थक नहीं है इस आत्मलोक को ही जानकर इस वाक्य से श्रुति अन्य लोकों से आत्मा का फलांतर रूप से विभाग करती है जिस प्रकार की यह लोक पुत्र से ही प्राप्तव्य है किसी अन्य कर्म से नहीं तथा कर्म से पितृलोक प्राप्त है इस वाक्य द्वारा पुत्रादि साधनों का फल विभाग किया गया है न थ प्राप्त वल्लोक परम प्रधान स्तुति परेक्ष्युत सै तस्मा भ्रांतिरवैसा लोकस्तुति परमिति इसके सिवा प्रमाणांतर से प्राप्त वायु आदि के समान भी प्रवृजंती यह वाक्य स्तिपरक अर्थात अर्थवाद नहीं हो सकता अर्थवाद तीन तरह के होते हैं गुणवाद अनुवाद और भूतार्थवाद जहां अन्य प्रमाणों से विरोध हो वह गुणवाद कहलाता है जैसे आदित्यो यूप इत्यादि वाक्य यहां यूप पशु बांधने के लिए स्थापित काष्ट को सूर्य कहा है जो प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है इसी प्रकार जो अन्य प्रमाणों द्वारा ज्ञात अर्थ का बोध कराने वाला है उसे अनुवाद कहते हैं जैसे ही मस्य भेज सजम, अग्नि शीत की दबा है इत्यादि अग्नि से शीत का कष्ट दूर होना प्रत्यक्ष है इसके सिवा जो अन्य प्रमाणों से न तो ज्ञात हो और न विरुद्ध ही हो उस अर्थ का बोधक वाक्य भूतार्थवाद कहलाता है जैसे इंद्रोवृत्ताय बद्र मुदयत छत इंद्र ने वृत्ता सुर को मारने के लिए बद्र उठाया इत्यादि इसे अर्थवाद की अपेक्षा भी है में किसी प्रकार के तथा अन्य प्रधान कर्मों के समान इसे अर्थवादी अपेक्षा की अपेक्षा भी है इसके सिवा जो प्रधान कर्म होते हैं इन्हीं को फलादी के द्वारा स्तुति की जाती है वे स्वयं किसी की स्तुति नहीं होते, जैसे दर्श पूर्णिमा शादी प्रधान कर्मों की उनके फल स्वर्ग प्राप्ति आदि से स्तुति की जाती है उसी प्रकार पारिभ्राज्य की भी आत्मालूक प्राप्ति द्वारा स्तुति की गई है और वह स्वयं किसी की स्तुति नहीं करता इससे भी इसका अर्थवाद होना संभव नहीं है यदि इसकी का श्रुति में एक ही बार श्रवण होता तो यह अभिविकित एवं स्थिति परक माना जाता पर इसका तो अनेकों बार श्रवण हुआ है अतः यह आत्मलोक की स्तुति के लिए है ऐसा विचार भ्रांति ही है न अनुष्ठेयन स्तुति रूप पद्यते यदि पारिभ्राज्यम अनुष्ठेयम अपि सदन्य स्तुत्यर्थम सर्शपूर्ण महाादीना अप्यनुष्ठे स्तुर्थ तथा सैन न स्तुत्यर्थो भवेत् यदि पुनः क्वचि विधि परिकलिए पिभ्राज्य स इहव मुख्यो न्यवती यदप्य नदी विषे पारिभ्राज्य तत्र त्र वृक्षाद्याहणाद पारिभ्राज्यवत कल्पये कर्तव्य निर्जा विशेषात तस्मा स्तुति कल अनुष्ठान करने योग्य पारिभ्राज्य से किसी की स्तुति नहीं हो सकती यदि अनुष्ठान के योग्य होकर भी पारिभ्राज्य दूसरे की स्तुति के लिए हो सकता है तो दर्श पूर्णमाशादि अनुष्ठेय कर्म भी स्तुति के लिए ही सिद्ध होंगे इस आत्मज्ञान रूप विषय को छोड़कर और कहीं इसकी कर्तव्यता नहीं ज्ञात होती हुई जिससे कि यहां यह स्तुत्यर्थक हो यदि कहीं पारिव्राज्य सन्यास की विधि की कल्पना की जाए तो यही मुख्य विधि होगी उसका अन्यत्र होना संभव नहीं है यदि कर्म के अनाधिकारी के विषय में पारिव्राज्य की कल्पना की जाए तो उसके लिए तो पारिव्राज्य के समान वृक्ष आदि पर चढ़ने आदि की भी कल्पना की जा सकती है क्योंकि कर्तव्य रूप से ज्ञात न होने में दोनों समान है अर्थात अनधिककारों के लिए न तो सन्यासी कर्तव्य बताया गया है और न वृक्ष आदि पर चढ़ना आदि ही अतः इस वाक्य के स्तुति रूप होने की मात्र भी कल्पना नहीं की जा सकती यद्य महात्मा लोक इष्यते कि तत्प्राप्ति साधन कर्मांड कर्माण्डेव नारभेरन नार किम पारिभ्राज्य ने यदि शंका यदि आत्मरूप लोक की इच्छा की जाती है तो उसकी प्राप्ति के साधन रूप से कर्मों का भी आरंभ क्यों नहीं करते पारिभ्राज्य से क्या प्रयोजन है अत्रोच्य अ आत्मलोक कर्मभिर संबंधा यमा इच्छन्तः प्रव्रजेयु स सा आत्मा साधनत्वेना फल च उत्पादवादी प्रकाराण अन्यतमत्वेनापि कर्म भिन्ना तस्मा स इस नेत्यात्मा गृह्यो न ही गृह्यदि लक्षण समाधान इस पर हमारा यह कथन है कि इस आत्मलोक का कर्मों से कोई संबंध न होने के कारण इसके लिए कर्मों का आरंभ नहीं किया जाता है लोग जिस आत्मा की इच्छा करते हुए सन्यास करें उस आत्मा का साधन रूप से फल रूप से अथवा उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य इन चार प्रकारों में से किसी भी एक रूप से कर्मों के साथ संबंध नहीं होता अतः वह नेत नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रह है उसका ग्रहण नहीं किया जाता इत्यादि वचनों से बताए हुए वाला है यस्मा लक्षण आत्मा कर्म फल साधना संबंधी सर्व संसार संसारधर्म विलक्षण अस्नातीत अस्थूला धर्मवान अजो अजरो अमरो अमरोंमृतोभय घन वैज्ञानिक स्वभाव स्वयं ज्योति रेखा एवाद्वयः एव्वायू नपरो अनतरो अबाद आगम आगमस्त तत, तर्क तस स्थात विशेषस्ेह जनकयागवल्य संवाद तस्मा लक्षणे आत्मनि विदिते विद उपद्यते तस्मादात्मा तस्दात्शेष क्योंकि ऐसे लक्षण वाला आत्मा कर्म के फल या साधन से असंबंध संपूर्ण संसार धर्मों से विलक्षण क्षुधादि धर्मों से अतीत स्थूलत्व आदि धर्मों से युक्त अजन्मा अजर अमर अमृत अभय है लवण खंड के समान एकमात्र विज्ञान रस स्वरूप स्वयं ज्योति एकमात्र अद्वितीय अपूर्व अनपर जिसने बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं हो अनंतर और अबाह्य है ऐसा आगम और तर्क द्वारा निश्चय किया गया है और विशेषतः यहाँ इस जनक के संवाद में इसका निरूपण किया गया है तथा ऐसे लक्षणों वाले आत्मा को आत्म स्वरूप से जान लेने पर कर्म का आरंभ होना संभव नहीं है इसलिए आत्मा निर्विशेष है न चक्षुस्मान चक्षुष्मान पथि प्रवृत्तोहनी कूपे कंटके व पतती कृष्णस्य विद्या कृष्ण न चर्मफल सेद्या वस्तुनि वस्तून विद्वात्नम्ठती अंके चैन मधु विंदेत किम पर्वत भ्रजेत इतने संप्रात को सर्वं कर्माखि पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति गीतासु इहापि चैतस्थ पर ब्रह्मविद प्राप्य सारी भूतानि मात्रा उपजीवंती उक्तम अतो ब्रह्मविद्या न कर्माभ कोई भी नेत्र दिन के समय मार्ग में चलता हुआ कुएं या कांटों में नहीं गिरता और कर्म के भी सारे फल का ज्ञान के फल में ही अंतर्भाव हो जाता है तथा जो वस्तु बिना प्रयत्न के ही प्राप्त हो सकती है उसके लिए समझदार व्यक्ति प्रयत्न भी नहीं करता जैसा कि कहा है यदि अपने पास ही शहद मिल जाए तो फिर पर्वत पर किस लिए जाए अपने अभिष्ट पदार्थ के मिल जाने पर कौन समझदार उसके लिए प्रयास कर सकता है यह गीता में कहा है हे पार्थ सारा का सारा कर्म ज्ञान में पूर्णतया समाप्त हो जाता है यहाँ भी यही कहा है कि ब्रह्मवेत्ता के प्राप्त करने योग्य इसी परमानंद के अंश के ही सहारे दूसरे समस्त भूत जीवित रहते हैं अतः ब्रह्मवेत्ताओं के लिए कर्म के आरंभ की आवश्यकता नहीं है यस्मा विवृत्त स एस नेति नेत्मा आत्म नोपगम्य तद्पेण वर्तते तस्मातम विधम नेम भूत ऊँह एवते वक्षारणे नरत ना युक्त में वेति वाक्यशेषा के ुच्यते अस्मित शरीरधारणादि हेतु तो पापम कर्म अकस् कष्ट खलु मम वृत्तम अनेन पापेन कर्मण सह नरक प्रतिप्येट पश्चात पाप कर्म कर पीताप स एनम् नेति नेम भूत न्यों क्योंकि संपूर्ण इच्छाओं से निवृत्त होकर वह आत्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इस प्रकार के आत्मा को आत्मरूप से जानकर तद्रूप से ही विद्यमान रहता है अतः इस प्रकार जानने वाले इस नेत नेति आत्मस्वरूप हुए पुरुष को ये आगे बतलाए जाने वाले दोनों प्राप्त नहीं होते जो उचित ही है इस प्रकार इति शब्द के आगे युक्त यह वाक्य शेष है वे प्राप्त न होने वाले दो क्या हैं तो बतलाया जाता है पहली बात यह है कि अतः अर्थात इस निमित्त से यानी शरीर धारणादि के कारण मैंने पाप अपुण्य कर्म किया यह मेरे लिए बड़े ही क्लेश का कारण हुआ इस पाप कर्म के कारण मैं नरक को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार जिसने पाप कर्म किया है उस पुरुष का जो यह पश्चाताप है वह इस नेत नेति स्त्रुति से वर्णित आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष को नहीं प्राप्त होता तथा अतः कल्याण फल विषय कामानि कामित्लाद यज्ञ पुण्य शोभन कर्म करन अस् अमश सुख मुपभोक्षे द्ते हर्षस्थ न तर उभे ऊस ब्रह्म विदे कर्मण तरती पुण्यपापलक्षणे ब्रह्मवद संन उभे अ कर्म क्षये से पूर्व जन्मनी कृते येते ते यह जन्मनी कृत ये ते च अपूर्वे च नारभ्यते इसी प्रकार दूसरी बात यह है अतः इस फल विषय कामना रूप निमित्त से मैंने कल्याण यह दानादि रूप पुण्य अर्थात शुभ कर्म किया है इसलिए मैं दूसरे शरीर में इसका फल रूप सुख भोगूंगा इस प्रकार का हर्ष भी उसे नहीं प्राप्त होता यह ब्रह्मवेता ब्रह्मवेदता पुण्य रूप दोनों ही प्रकार के कर्मों से पार हो जाता है इस प्रकार ब्रह्मवेता सन्यासी के जो पूर्व जन्म किए होते हैं वे और जो इस जन्म किए होते हैं वे दोनों ही प्रकार के कर्म क्षीण हो जाते हैं तथा नए कर्मों का भी आरंभ नहीं होता किंत नयनम कृता कृते कृतम नित्यानुष्ठानम अकृतम तस्व अक्रिया ये अपनी कृता कृते न एनम तपत अनात्म फलदारक उत्पादन तपत अयं तो ब्रह्मद आत्मद्यानिना सर्वाणी कर्मा भस्मी जथेधानसी समृद्धि इत्यादिस्मृत शरीरारंभक उपभोगे न्षय कर्म ब्रह्मवर्मसंबी इसी प्रकार इसे कृत और अकृत कृत नित्यानु, नित्यानुष्ठ नित्यानुष्ठान को कहते हैं और अकृत उसे न करने को वे कृत और अकृत भी इसे ताप नहीं पहुंचाते जो अनात्मज्ञ हैं उसे ही कृत तो फल प्रदान के द्वारा और अकृत प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप पहुंचाते हैं जब ब्रह्मवेत्ता तो आत्मज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है जैसा कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है इस स्मृति से सिद्ध होता है जो प्रारब्ध रूप से नूतन शरीर की उत्पत्ति कराने वाले पाप पुण्य कर्म होते हैं उनका तो उपभोग से ही क्षय होता है इसलिए ब्रह्मविद्या का कर्म से संबंध नहीं है